Om Sah Na Bhavatu Sah Lo Na Tu Sah Liya Karvahai Deja Shrima Vayam. अध्याय दीपीपल्ली के प्रथम मंत्र के ऊपर कुछ विचार हुआ था जिस आत्मा का ग्यारह दरवाजा वाला महल है उस आत्मा यही मिलता है इस महल में मिलता है उसको जान करके मुक्त हो जाता आदमी करके कहा जाता आगे है आगे कहना चाहते हैं अगर आपकी दृष्टि बुद्धि सूक्ष्म हो दृष्टि सही हो आत्मा दर्शन सर्वत्र हो सकता है ये दिखाना चाहते हैं सभी आत्मा ही है क्योंकि कल्पित पदार्थ अधिष्ठान ही होता है अधिष्ठान से अतिरिक्त तो होता नहीं चाहे देवता हो या अभी आने वाला है है सब में वह आत्मा समाया हुआ होता है। जैसे रशि अधिष्ठान है उसमें हम कल्पना करते हैं भिन्न भिन्न कल्पना करते हैं कोई सर्प की कल्पना जलधारा की कल्पना अथवा माला की कल्पना भूछिद्र की कल्पना या लाठी की कल्पना जो भी कल्पना करें सब वो रस्सी ही है रस्सी के बिना वो कल्पना हो ही नहीं सकती वैसे सब सर्वरूप आत्मा को जाता है इस मंत्र में मंत्र है आगे हम सूची सत पशु अंतरिक्ष सत्य होता पेदी सतिथि द्रोड़ सत षद ऋतौसदोजा अद्रिजा अद्रिजारितम महत् हम सह शुचे पशुअसोत अतिरोसत्षद्योम सदा गोजारित अद्रिजारित बृहत् कहते हैं हिंसा हो, होता है अर्थ अर्थ में में होता है, में होता है है गति गति को लेकर सर्वत्र जाने वाला आत्मा ही है चौरासी लाख योमियों में कहीं भी देखे वो आत्मा ही गया हुआ होता है कल्पित पदार्थों में अधिष्ठानी समाया हुआ होता है मिट्टी के जितने भी पात्र बनेंगे उसमें सर्वत्र मिट्टी गयी हुई होती है सोने के जितने भी आभूषण बनाएंगे सभी आभूषणों में सुवर्ण गया हुआ होता है ठीक इसी प्रकार जगत कल्पना का निष्ठान आत्मा है आत्मा सर्वत्र है जाता है इसलिए का संस ऐसा अंधातु से बनता है उणादि सूत्र है उससे बनता है हम सह प्रत्यय होता है अंधातु से स होकर हम स बनता है ऐसा मान सर्वत्र गमन करने वाला माने अधिष्ठान ही कल्पित पदार्थों में भाजता है कल्पित पदार्थों की कोई सत्ता नहीं होती है अधिष्ठान ही भाजता है माना जिसको आप आभूषण कहते हैं वो सुवर्ण ही होता है सुवर्ण तो वही सर्वत्र व्याप्त है आभूषणों में मृति के जितने भी पात्र है तो वृत्ति का व्याप्त है उसमें वही यहां आत्मा का सर्वग्र माने आत्मा में सारा संसार कल्पित है तो आपका सर्वत्र इस तरह से सर्वत्र करने वाले वनों से कहा सूची सूची जो आकाश रूपी में चलता है गति उसमें विचरण करता है आदित्य रूप से आत्मा आदित्य भी उसमें कल्पित है आत्मा में कल्पित है आदित्य रूप से आकाश में दमन करने वाला हो जाता है आत्मा सूची सर बसु बासि सर्वाणी भूताणी थी पशु सबको अपने में बैठाता है, देता है निवास देता है उसको पशु कहते हैं कल्पित पदार्थों का निवास कहा होता है अधिष्ठान में आत्मा कल्पना का जगत कल्पना का अधिष्ठान है बासित सर्वाणी भूताणी थी पशु पशु है वो वो आत्मा सबको निवास देने वाला है अगर सुवर्ण नहीं होगा तो कुंडल आदि नहीं रह पाएंगे कुंडल आदि को रहने के लिए सुवर्ण ही चाहिए सुवर्ण में कल्पित है उसी में रहते हैं इस प्रकार आत्मा सबका पशु है हमारे वास देने वाला निवास देने वाला है अगर अंतरिक्ष शब्द कहते हैं अंतरिक्ष में श माने जाने वाला दमन करने वाला वायु बायू। वायु रूप से आत्मा ही है अंतरिक्ष में वाला आकाश में घूमने वाला वायु वायु रूप से भी आत्मा ये वायु भी आत्मा में कल्पित है होता बेदी सत कहते हैं होता के का अर्थ यहाँ अग्नि अर्थ करने के बाद अग्निर्भ होता है तो अग्नि तो कहा रहना बेदी में रहने वाला होता है बेदी माने पृथ्वी पृथ्वी में अग्नि देवता है अग्नि होता है होता बेदी सत होता होता हुआ बेदी में रहता है वेदी माने पृथ्वी में रहने वाला भी वही आत्मा है माने अग्नि हो रूप से पृथ्वी में रहने वाला भी वही आत्मा है यह अर्थ होता है इसका अगर अतिथि दुरोड़ सत्य अतिथि बनकर के आता है दुरोड़ में रहने वाला जाने वाला है अतिथि बनकर के दुरोड़ माने कलश यज्ञ यज्ञ में जब यज्ञादि करते हैं तो सौ वर्ष की चर्चा होती है जंगल से सोमलता लाना है उसको कूटना है पति पत्नी कूटते हैं, रस निकालते हैं उसको कलश में रखते हैं, और जब तक यज्ञ होगा तब तक पूजा करेंगे उसकी। जो और यजमान यजमान मिलकर अठारह मिलकर करके उसको पीते हैं, पीने के बाद कहते हैं अपाम सोमम अमृता अभोम ऐसा बोलते है हमने सोमरस पी लिया हमारे यज्ञ कर लिया और सोमरस से वो लक्षित तो होता है अब हम अमर हो गए मैंने देवता बन गए ऐसे बोलते हैं तो अतिथि अतिथि बन करके कलश द्रोण माने कलश कलश में रहना वो कौन है सोमरस वो भी आत्मा ही है आत्मा निकल्पित होगी अथवा यहां अतिथि का अर्थ जो घर में आने वाले अतिथि वगैरह द्रोण का अर्थ भाष भी करेगी अतिथि बनकर के घर में आने वाले जो होते हैं मेहमान बन के आने वाले वो भी आत्मा ही है आत्मा से अतिरिक्त तो कोई पदार्थ ही नहीं है क्योंकि यही ध्यान रखना है सुवर्ण में कल्पित पदार्थ जितने भी हो, नहीं है वो बित, सुवर्ण ही है वृत्तिका में कल्पित पदार्थ जितने भी होते हैं वो वृत्तिका ही है इसी प्रकार आत्मा में कल्पित सारा संसार है तो सब वस्तु आत्मा ही है इस रूप से देखना है निरीक्षत मनुष्य में जाने वाला ये जो दो पैर होकर के चल रहा है आत्मा ही है भी क्यों आत्मा में कल्पित है भी? सब सल धातों का प्रयोग है सल गति भी सर्वाधन गत्यार्थक लिया है मनुष्य बनकर के मैंने मनुष्यों में जा रहा है जो आत्मा जो चलने फिरने वाला हो चल रहा है वो भी आत्मा ऐसा है आत्मा का स्वरूप आगे बारह शब्द बारह माने देवता श्रेष्ठ देवता बनकर के देव शरीर में प्रवेश करने वाला भी आत्मा ही है बारह शाय रीता साद। तो सत्य होता है को कहते हैं तो यज्ञ है। तो रूप से रहने वाला भी आत्मा है ऐसा होता है आगे आकाश में भी वही आत्मा है आकाश भी उसमें कल्पित है आकाश में भी वही गमन करता है वही जाता है कौन आत्मा ही जाता है यह आकाश की कल्पना है आत्मा में कल्पित है जैसे सुवर्ण कुंडला आदि में जाना होता है उस प्रकार आत्मा आकाश में जाना भी होता है क्यों उसमें कल्पना अधिष्ठान है आत्मा देव प्रसाद कहा अब जाते जल में जो पैदा होने वाले मछली आदि मगर आदि जो भी है वो भी वही आत्मा ही है क्यों कल्पना है सब ये आत्मा में कल्पित है अब जाता अब जाता जा। जल में पैदा होने वाले जितने भी जलचर हैं वो भी आत्मा ही है क्योंकि तो आत्मा में कल्पित है अधिष्ठान ही कल्पित पदार्थों में सत्ता स्फूर्ति दे रहा है यह ध्यान देना है गोजा गो बने पृथ्वी गो पृथ्वी में जितने भी पेड़ पौधे लता जितने भी बने हुए हैं सब वो आत्मा ही है यह स्थिति से देखना है क्योंकि तो सब कल्पित है आत्मा में कल्पित है अधिष्ठान ही सर्वत्र छाया हुआ होता है सोने के कुंडल आदि कोई भी ले लो वो सोना ही छाया है उसमें और कुछ नहीं है चाहे कोई भी आभूषण लो आप वह सोना ही गया हुआ होता है सर्वत्र सोना ही होता है आभूषण होता ही नहीं कल्पना है आभूषण की कल्पना है फ्री तया कहते हैं यज्ञ के अंग रूप से रहने वाला भी वही है यज्ञ में जो भी अंग होंगे जो जो वस्तु की आवश्यकता होगी यज्ञ के अंग रूप से जाने वाला भी वा आत्मा ही है मान यज्ञ में जो जो पदार्थ आवश्यकता हाँ, गृदारी आज्ञा की जो भी पदार्थ की आवश्यकता होती है सब मिलकर होता है वो तो वस्तु भी आत्मा ही है पर्वत, पर्वत से चलने वाले नदियां जितने भी हैं, इनको अद्रिजा है जितने भी नदियां हैं नदिया है, नदियां नदिया जितने भी चलते हैं पहाड़ों से चलते हैं समुद्र में जाते हैं यह भी सब आत्मा ही है सत्य भी वही है त्रिकाला सत्य भी वही है सब कुछ वही है और त्रिपाद त्रिपाद ऊर्धार दिव्य अमृतम दिव्या ऐसा है ना मंत्र मानी जो कुछ भाषता है आत्मा के कल्पना करके ये तो एक अंश में है एक अंग से अंशित्व तो नित्य जगत कहा है बाकी अधिक तो दीर्घाकार रूप में जो प्रत्योग भी है सत्यम सत्य रूप से भी आत्मा ही है त्रिकाला सत्य और बृहत मान महान है व्यापक है उसकी सीमा नहीं इतना बड़ा करके कहा नहीं जा सकता आत्मा ऐसी वस्तु है ये बताया भाष्य में कह सैक शरीर पूर्वती पूर्व मंत्र में जो कहा गया था पूर्व एकादशम अजस्या कहा था वह वह आत्मा की जो चर्चा है वो केवल एक शरीर में रहने वाला नहीं है एक शरीर में रहने वाले को एक शरीर वर्ती न एक शरीर वर्ती नई का शरीर वर्ती नई कदाजैसा समास है सुख के द्वारा समास है शत्रु सब आत्मा वह नई का शरीर एक शरीर मात्र में आत्मा रहता है मत समझना एक शरीर बरती आत्मा नहीं किमतरी फिर कैसा है सर्वपुरवर्ती जितने भी पूरे जितने भी शरीर है चौरासी लाख योनियो में जहाजहा शरीर है सब में वही आत्मा ही होता है क्योंकि कल्पित पदार्थों में अधिष्ठानी छाया हुआ होता है पाया जाता है अधिष्ठान बोला जाता है कल्पना सारी कल्पना सब संसार कल्पित है वह आत्मा ही छाया है सर्वप्र ये ध्यान रखना सोने के बने हुए जितने भी आभूषण होंगे उसमें सोना ही पाया जाता है तो सर्वत्र सोना ही गया हुआ होता है मिट्टी के बने पात्रों में मिट्टी ही छाई हुई होती है लोहे के बने औजार में लोहा छाया हुआ होता है अगर लोहा ही मिलता है कोई भी औजार हो ठीक इसी प्रकार आत्मा सर्वत्र व्याप्त है दृष्टि चाहिए मूढ़ पश्च्यंति पश्चंती ज्ञान चक्षुषा गीता ने कहा है ऐसी ऐसी दृष्टि हो तो आत्मदर्शन बहुत सरल है यह बोला जा रहा अगर दृष्टि आपकी बनी हुई हो तो ये कह रहे हैं शत्रु शरीर पुरवर्ती आत्मा एक ही शरीर में रहने वाला आत्मा नहीं है पूर्व के लक्षण तो पूर्व मंत्र में पूर्व के अवतार बता दिया है एक ही शरीर वाला नहीं कितन ही प्रश्न का फिर कैसा है वो सर्व सर्वपुरवर्ती जितने भी चौराशन व्यक्ति हो नियंत्र है सबने वही समाया हुआ है कथम कैसे है तो कहा देखो इस तरह से हम हंस माना हंधी गच्छती थी, थी हमसा हंधातु हन हिंसा गत्यो हंधातु का अर्थ मारना भी होता है जाना भी होता है हंति का अर्थ जाता है हंति का अर्थ मारता है दोनों ही होगा देवदत्ता गृहम हंति तो क्या व्या करना पड़ेगा जाता है देवदत्ता मृगम हंति मारता है हा हिंसा गत्यो अंधातु ऐसा है हंसो हंस का अर्थ होता थी, थी आ, है हंति गतिहांस उदि सूत्र है ऐसा सूत्र आता है इनसे कंसादि बनता है वर्षा तर्ष इत्यादि शब्द बनता है उणादि सूत्र है उणादि में मिलेगा तीन नंबर का सूत्र मिलेगा उदि सूत्र उससे यह हंसा हंस है।, है। हंस का अर्थ का हांति गंसा यह अर्थ है दिवी जो दिवलोक है, उसमें आदित्य रूप से रहता है इसलिए उसको यह सूची सद कहा वसुर सु अर्थ तीसरे नंबर बास है इति सर्वान यदि सबको वास देने वाला निवास देने वाला है अधिष्ठान ऐसा होता है कल्पित पदार्थ होगा निवास देने वाला वही है रसी है तो सर्प है रसी नहीं है सर्प नहीं है जब तक सर्प रहेगा रसी में रहना पड़ेगा बाहर नहीं जा सकता हो कल्पना है यह सबको वास देता है सारे संसार कल्पना है वह आत्मा सबका सब कुछ सब बास देने वाला है आत्मा जी सत्ता ही इसमें सत्ता स्फूर्ति है सर्पो अस्थि जो बोलते हैं वो रस्सी के अस्तित्व लेकर के बोलते हैं आप सर्पो भाति वो रस्सी रज्जू का ही प्रकाश को लेकर के बोलते हैं यह है, बसु का बास है सर्वानी बसु सबको बास देने वाला है निवास देने वाला है इसलिए बसु कहा आगे वायुआत्मा अंतरिक्ष शीदती थी अंतरिक्ष अंतरिक्ष शत का है वायु रूप से अंतरिक्ष में प्रवेश करता है जाता है इसलिए उसका नाम पड़ा अंतरिक्ष आत्मा का नाम है वायु रूप से अंतरिक्ष में चल रहा है वो आगे होता बेदी सत ऐसा आता है उसका अर्थ है होता अग्नि या होता शब्द अग्नि लेना अग्नि होता श्रुति है ऐसी श्रुति एक है में ऐसा है होता होता लेना कहा रहता है है। होता मैं अग्नि अग्नि कहा रहेगा पृथ्वी में तो कौन बेदी क्या है तो पृथ्वी पृथिव्या पृथ्वी में आता है अग्नि इसलिए कैसे पता लगा ये वेदी शब्द से पृथ्वी को कैसे बोल दिया भाष्यकार ने तो कहते हैं मंत्र देते हैं ऋग्वेद का मंत्र है यम ऐसे कहते हैं ये जो तो यज्ञ मंडप में वेदी बनाई जाती है बनाया जाता है ना उसी को वेदी बोलते पृथ्वी को वेदी तो बोलते नहीं कहते पृथ्वी का ही अपर रूप है ऐसा मंत्र बोलता है ऋग्वेद का मंत्र बोलता है पृथ्वी का ही एक हिस्सा है कौन मंडप बनाया जाता है ये का बेदी पर प्रतिप्या। ऐसा। ऋग्वेद मंत्र, मंत्र, मंत्र है इसलिए वेदी का अर्थ पृथ्वी को लेना और आगे अतिथिर दुरोड़ सत्य यह मंत्र उसका अर्थ करते हैं अतिथि सोम सं कले से शीथि दुरोड़ सत अतिथि का सोम जंगल में होता था ला करके कलश में दी बैठा दिया गया अतिथि है वो जंगल से लाया लता लाए उठ काट करके कलश में डाल के रखा पूजा करते हैं जब तक चलता है अतिथि अतिथि सो वहां सो वृष होता हुआ द्रोड़े माने कलशे सीधति सीधति गच्छती द्रोड़ में जाता है कलश में जाता है अतिथि बन के कलश में पहुंच जाता है इसलिए उसको दूरोड़ कहा जाता है सोम को ही दूरोणसत कहा जाता है ये कहा अथवा दूसरे भी अर्थ होता है अतिथि दूरसत का भाषिकार करते हैं ब्राह्मणों अतिथि रूपेण व दूर गृहेश दूरषध ये भी हो सकता है अथवा अतिथि बनकर के जो हमारे घरों में आ जाते हैं वो भी दूरोणसत कहा जा सकता है ये कहा अतिथिर दूरोण का अर्थ ये भी होता है जो अतिथि न विद्यते तिथि यश्य अतिथि फोन तो करके आते हैं पत्र लिख के आते हैं अतिथि नहीं हो जिसके आने का कोई पता नहीं है एक एकाएक सायकाल आपके दरवाजे पर पहुंच जाता हो उसको कहा जाता है अतिथि तो आगे नृषत कहते हैं नृषत का अर्थ होता है वही संदिग्ध दृशु मनुष्यु शीत मनुष्यों में वही आत्मा रहता है वही आत्मा है सर्वत्र क्योंकि मनुष्य भी कल्पित है उसी आत्मा में कल्पित है वही है मनुष्य में वही आत्मा व्याप्त है दृषत मान मनुष्येशु शीत गी यिषत ऐसा है बरअसत आगे बोला तो बरेशु देवेशु शीत श्रेष्ठ देवता लोग श्रेष्ठ होते हैं उनमें भी वही जाता है देवता भी कल्पित है उसी में आत्मा में कल्पित सारा संसार कल्पित है कल्पित पदार्थों में अधिष्ठान भी गया हुआ होता है बात यही है सोने का आभूषणों को समझ के रखना जितने भी आभूषण बनते हैं उसमें सोना ही गया हुआ होता है ठीक इस प्रकार सारा संसार कल्पित है आत्मा ही सर्वत्र फैला हुआ है ये बताना है सत्या आगे रितम सत्य रितसद रितम सत्यम यज्ञवा रित सत लगाना दो हो सकता है सत्य भी हो सकता है और यज्ञ भी हो सकता है। तो दोनों में से कहीं भी जाता हो ये कि मंडप भी वो उसी में कल्पित है सत्य भी उसी में कल्पित है व्यावहारिक जो सत्य है उसी उसमें कल्पित है इसलिए उसको रितसत कहा गया एक आगे व्योवसत शब्द है माने व्योमनी आकाशे शीदतिथि व्योबसत आकाश में जाता है माने आकाश भी उसी में कल्पित है तो कल्पित पदार्थों में अधिष्ठान गया हुआ होता है माने आकाश है करके बोला जाता है आत्मा के कारण से बोला जा रहा है जैसे सर्प है बोलते हैं रज्जु के कारण से बोला जाता है रज्जू न हो तो सर्प है बोलने का आप अधिकार नहीं कर पाएंगे ऐसा ऐसा अब, जा, अब शु। जाता अबजा ये है जल में पैदा होने वाले है शंख शुक्ति मकर राज रूपे जाए थे जल में शंख है सुक्ति का है मकर जितने भी जलचर जितने भी है वहां जल में मिलने वाले रत्न हो चाहे जलचर प्राणी जितने भी हो उस रूप से भी वही पैदा होता है वही वही दिखाई पड़ता है इसलिए उसको अब जा कहा आत्मा को गोजा गबी माने या था? गो पृथ्व्या पृथ्वी गो माने कभी तो इंद्रिया होती है गो माने कभी पृथ्वी अब गो माने कभी गाय गो सब अनेक है या गो माने पृथ्वी है तो गबी पृथिव्याम बृहबाद रूपे जा पृथ्वी में धान जऊ आदि अन्नादि रूप से पैदा हो रहा है वही आत्मा ही हो रहा है वो भी तो कल्पना है तो इसलिए उसको गोजा कहा आत्मा को एक गोजा माने गाने पृथ्वी ब्रिहीदि रूपे न जाए थे ब्री धान जऊ आदि रूप से पैदा हो जाता है इसलिए उसको गोजा बोला गया आत्मा को एक रित यज्ञांग रूपेण जाए थे होता है यज्ञ क्योंकि उसका फल अवश्य मिलना है देर सवेरे आपने किया हुआ कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा हाँ नाभुक्तम छिये कर्मा कर्म कल्प कोटि सतही रे चाहे करोड़ों ब्रह्मा जी के आयु आयुर्वेद चाहे तब भी किया हुआ कर्म भोगे बिना नाश नहीं होगा ज्ञान के द्वारा नाश हो सकता है अगर आप ज्ञान अर्जन कर सके बाकी नहीं सकता ऋतजा का अर्थ किया यज्ञान के रूप से न जाए यज्ञ के जो अंक आज आदि आज आदि जो भी एक, एक सामग्री है उस रूप से भी वही आत्मा ही है इसलिए उसको रीतजा कहा ये कहा। आगे अद्रिजा बोलते हैं अद्रिमानेहाड़ आदि वहां से पैदा होते हैं नदी आदि रूप से भी वही आत्मा अद्रिजा मानी पर्वत बेहोद अध्याय रूप पेड़ आए थे पर्वतों से पैदा हो रहा है कौन नदी आदि रूप से जितने भी नदियां हैं वो भी आत्मा ही है आत्मा ने गलित है सर्वात्मा अभीषण आगे ये सब कुछ होता हुआ भी वो, है कुछ हुआ ही नहीं वो का क्यों है सोना में कितने भी आभूषण बनाइए सोना कुछ बनता है क्या कुछ नहीं बनता सोना जो का क्यों होता है आभूषण कल्पना है आपकी उसमें आपने कल एक कोई आभूषण बना के लाया कल ही लाया तो आज किसी कारण से बेचना पड़ा उसी सुनार के पास जाएंगे जितने में आपने लिया होगा उतना पैसा आपको नहीं देगा वो तोलेगा आपने जेवर खरीदा था वो सोना खरीदेगा वो तोलेगा वो तोल करके सोने के दाम देगा आज आपको वो समझता है ए, जेवर कल्पना है वो समझ आप नहीं समझते आप जेवर को खरीदते हैं इसलिए आप धोखे में पड़ जाते हैं ज्यादा पैसा लेगा आपको और आप बेचेंगे उसको पैसा कम देगा वो कहेगा मैंने तो मैं तो सोना लूंगा तुमने जेवर लिया था तुमने आभूषण दिया था ना मैं तो सोना लूंगा ऐसा कौन ऐसे ही कहते हैं सर्वात्मा भीषम सर्व रूप होता हुआ भी यह सम रितम फिर भी त्रिकाला बाध सत्य है वहां कुछ हुआ ही नहीं विवर्तवाद है यह परिणाम नहीं समझना कि दूध का दही जैसे बनना आत्मा बिगड़ गया और ये सब बन गया ये नहीं यहां कौन सी बात है विवर्तवादात्विको यथा भावो परिणाम उदीरित अतात्विको यथा भावो सब विवर्त उदीरित विवर्त और परिणाम में इतना अंतर है वास्तव में अन्यथा अन्यथा दोनों में होता है रजु में सर्प होना भी अन्यथा हो गया सर्प दिख रहा है आपको और दूध में दही बनना भी अन्यथा हो गया अन्य प्रकार हो गया किन्तु यशतात्विको यथा भाव जो तात्विक अन्यथा भाव है दूध का दही बनना वास्तविक है उसको कहते हैं परिणाम उदीरित वो परिणाम बाद उसको परिणाम कहते हैं और अतात्विको यथाभाव वास्तविक नहीं है अन्यथा हो गया है जैसे रसी में सर्प दिखता है वास्तविक नहीं किंतु अंतर है।, है ये कहते हैं सब कुछ होता हुआ भी आत्मा रीत है सत्य है जव गति में कुछ भी नहीं हुआ है आत्मा में कुछ भी नहीं होता केवल कल्पना होती है कल्पना करने से कुछ नहीं होता मनुष्यों के शरीर में शिंग होते हैं, चार सिंग होते हैं कल्पना की क्या होते हैं सिंग कल्पना ऐसे जगत कल्पना है ये कहते हैं आगे सर्वात्मा भी सर्वरूप होते हुए भी अभी बताया सर्वरूप बताया सर्वरूप होते हुए भी सम, समितम वो सत्य है त्रिकाला बाधित सत्य है उसमें कुछ भी बिगड़ा नहीं है वो क्यों का क्यों है त्रिपादश वृद्ध जो करते हो विवक्त बात है सोने में कुछ भी नहीं होता जो भी करो सोना सोना ही रहेगा रज्जु में कुछ भी नहीं होता जितने भी कल्पना करते जाओ आप रज्जु जो कहते होती अन्य मानी अभी तक तो स्वभाव आएगा तो स्वभाव नहीं माने परिणामी स्वभाव नहीं है रूपांतर होने के स्वभाव नहीं आत्मा भी रूपांतर होता ही नहीं आपकी दृष्टि रूपांतर हो जाती है विवर्तवाद में दृष्टि बदल जाती है वस्तु बदलता नहीं है परिणाम बाद में वस्तु ही बदल जाती है इतना अंतर होता है दूध का दही बनना बदल गया रजो में सर्प बनना दृष्टि बदली हुई वस्तु नहीं बदला है विवर्तवाद, वेदांत में जब भी चलता है विवर्तवाद में चलता है ध्यान देना इसलिए बोलते हैं कि आप सर्वम खु इधम ब्रह्म बोलते हैं तो कैसे करना है को लेकर ऐसे अभी जो बताया गया सर्वात्मा रितम ये कहते हैं हुआ है नहीं बोला रितम बोलना सर्वात्मा सर्वरूप होता हुआ भी वो त्रिकाला बाधित सत्य है वहां कुछ भी खरोच नहीं आता आत्मा में अभी तथा स्वभाव है अभी तक स्वभाव है, है उसका बदलने वाला स्वभाव नहीं है जो कहते वह कहा और आगे अंतिम मंत्र बृहत मन महान सर्व कारणत्व इतने बड़े जगत का कारण छोटा होगा कि बड़ा होगा महान है सबका कारण है वो इसलिए महान है, है महान है। क्यों तो कहा सर्व कारणत्व सबका कारण, सब का कारण है वो आगे कहते हैं कि यदापि आदित्य मंत्र उच्चे यहां पर जो सूची सत्य शब्द से आदित्य को लिया हुआ है, जब मंत्रा है मंत्रा ये मंत्र है मंत्र से कहा जब कहा जाता है आदित्य कर दिया था ठीक है तो कहते या यहां पर ब्राह्मण में कुछ अलग ढंग से कहा है करके आता है विरोध आता कि नहीं आता देख रहा है उसका ये यहाँ विशेष है यदा अभी आदित्य एवं मंत्र का उच्चते सूचिस के द्वारा यहाँ तो आदित्य को भी लिया मंत्र के द्वारा इस कठो कठ मंत्र के द्वारा आदित्य को लिया गया कहा जाता है तब भी आत्म आत्मस्वरूपत्व आदित्य से अंगीकृत आदित्य को आत्म स्वरूप ही स्वीकार किया है माने आदित्य मंडलस्थ पुरुष को आत्म ही स्वीकार किया है करने से ब्राह्मण व्याख्या ब्राह्मण के व्याख्यान में भी विरोध नहीं होगा ब्राह्मण आप कहीं है असौभा आदित्य हमसर सूची सद इत्यादि मंत्र है ठीक भी नहीं मंत्र अशोभा आदित्य हम इत्यादि मंत्र है वो ब्राह्मण भाग है तो उसके व्याख्या वहां तो कहा था आदित्य लिया हुआ है उसी को हमसे शब्द से कहा था क्या हम सका कर दिया है सर्वत्र कौन करने वाला तो विरोध हो सकता है तो कहते नहीं होगा विरोध नहीं होगा सर्वव्यापी एक आत्मा जगत हो न आत्मभेद सर्वव्यापी एक आप एवा आत्मा जगत संपूर्ण जगत का एक ही सर्वव्यापी आत्मा एक ही आत्मा है उसी में सारा जगत कल्पित है आत्मा भेद नहीं ये भिन्न है ये भिन्न है ये भिन्न भिन्न बुद्धि नहीं है एक ही है ये सिद्ध हुआ ये कहा ठीक है ठीक है कहते हैं पृथ्वी को बेदी कैसे कहा होगा ये इसके बारे में बोलते हैं या प्रसिद्धा बेदी बेदी तो एक विशेष स्थान को बोलते हैं जो एक मंत्र बनाया जाता है पृथ्वी से कुछ ऊंचा होता है ऊंची बनाई जाती है उसको बेदी बोलते हैं या बेदी का है, का आपने कैसे किया होगा तो कहते हैं। या या जो प्रसिद्ध एक, या एक या प्रसिद्ध जो वेदी है चौकोर करके जो बनाया जाता है वो बेदी प्रसिद्ध वेदी है पृथ्वी पर स्वभाव उसी का अपर स्वभाव है पृथ्वी का ही स्वभाव है वो भी पृथ्वी का एक अपर स्वभाव है पर माने टिप्पणी कार अपरम स्वभाव कहा पृथ्वी का रूप है वो एक मुख्य रूप से बेदी पृथ्वी ही है ये कहना है यदि वेद दिया पृथ्वी स्वभाव तो इसलिए बेदी को ही पृथ्वी स्वभाव संकीर्तन है इसलिए क्या किया पृथ्वी वेदी शब्द वाच्य भवती जो पृथ्वी जो है वेदी शब्द का वाक्य बन जाएगी या शंका हो सकती पृथ्वी को वेदी कैसे बोल दिया यह कहा मंत्र दे दिया इन्होंने पृथिव्या परो, परो अंत पर स्वभाव इत्यादि मंत्र है कहे पृथ्वी के अपर स्वभाव है इत्यादि करने से कोई विरोध नहीं आता कहा तो ये ब्राह्मण में बता दिया था हमसा का अर्थ कर दिया था सर्वत्र गमन करने वाला सूची सत का अर्थ कर दिया था आदित्य कहते हैं आ, आगे ठीक हम बोलते असोभा आदित्य हम सूची सत्य वो ब्रह्म को तो हमसे सूची नहीं कहा ब्राह्मण में क्या बोला आदित्य को बोला हुआ है और यहां ब्रह्म को बोला हमसा सूची आदि आदिश्य श्री किस को कहा ब्रह्म को पता है मंत्र में यह मंत्र है कठो परिषद इसका ब्राह्मण भाग है क्योंकि 109 सौ शाखा है यजुर्वेद की उसमें से हम बड़े मुश्किल से चार शाखा का अध्ययन करते हैं थोड़ा बहुत यजुर्वेद की ईशा कट तैतरीय वृद्धात्मिक कृष्ण यजुर्वेद से दो भेद से हम यही करते हैं यजुर्वेद का तो एक ही है वृद्धार्ण गय हम जो पढ़ते हैं भाष्यादी पढ़ते हैं कृष्ण यजुर्वेद के तीन शाखा को बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम रखते हैं ईसा कट ही तो चार वहां की शाखाएं बहुत सारे हैं एक सौ दो शाखा है यजुर्वेद की तो किसी शाखा ब्राह्मण भाग है उसमें ऐसा बोला हुआ है इसी का कहा अशोभा आदित्य हम सूचित आदित्य शब्द दिया ब्राह्मण कोई हंसा है वही है, इत्यादि कहा है इसके ब्राह्मण भाग में ये तो मंत्र भाग है कठोर जो पढ़ रहे हैं तो उसमें ऐसा कहा यहां पर इसको परमात्मा अर्थ कैसे कर दिया हंसा आदि शब्दों से परमात्मा पर ब्रह्म अर्थ किया कैसे किया होगा ब्राह्मण शायद विरोध होगा मंत्र का यह शंका है असौभा आदित्य हंसा सूचिशत यदि ब्राह्मण है ये ब्राह्मण है कहीं मान ब्राह्मण वहा कोई एक शाखा है उस बटाने से आदित्यो मंत्रार्थ था, था या व्याख्या यह मंत्र का अर्थ आदित्य रूप से व्याख्या किया है सूर्य के लिए एक व्याख्या किया है वह और यहां पर ब्रह्म के लिए प्रयोग कर दिया विरोध हो गया ना ये सब कहा है ब्रह्म रूप से प्रयोग किया मंत्र को और इसके ब्राह्मण में आदित्य रूप से व्याख्या है तो विरोध होगा व्याख्या कथम तद विरुद्धम इधम व्याख्यातम वो ब्राह्मण भाग जो कहने वाला आदित्य कह उसे विरुद्ध व्याख्या है मंत्र में कैसे गलती भाषा है तो ब्रह्म पर अर्थ किया है जैसा गई तब भाष्यकार बोलते हैं यदा भी आदित्य मंत्र थे यहां यद्यपि मंत्र से भी आदित्य लिया जाए मान लो ब्राह्मण के आधार पर किसके आधार पर ब्राह्मण में आदित्य लिया है तो ऐसे लिया जाए तब भी कोई विरोध आ जाए नहीं क्योंकि वो जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष ब्रह्म ही होता आदित्य मंडल नहीं मंडलस्थ पुरुष ब्रह्म ही होता नारायण प्रार्थना करते करते हैं करते हैं के हैं कुछ मंडल मंडल के के ध्यान नहीं बोलते मंत्रण द्वारा यदि आदित्य मालिया जाए यह नही कहाक किया जाए तदापि फिर अश आत्मस्वरूपत्म आदित्य अंगीकृत आत्मस्वरूप आदित्य को, लेंगे को ले करके अर्थ निकालने आपत्ति नहीं आएगी विरोध नहीं होगा जगत ऐसा मंत्र है ये ऋर्वेद में है रुद्राष्टाध्याय में द्वितीय अध्याय में आता है ये मंत्र जो रुद्राष्टाध्याय पढ़ने वाले जानते होंगे चित्रम देवानी कंचु देव ही तम पुरस्ता चक्रमुच्चरता चित्रदेवनी कंच क्षुर मित्र से वरुण से आतरीक्षकों सूर्य आत्मा जगत स्तस्तु खसा मंत्र है द्वितीय अध्याय तो रुद्राष्टअ्यायी उस तो है उसमें पढ़ते हैं तो कहते हैं या लेकर के कहा मंत्र का आशीर्वाद लिया जगत तस्तुश उस आत्मा सूर्य आत्मा जगत स्तस्तु खजुर्वेद में कहा सूर्य सब आत्मा का संपूर्ण जगत का आत्मा है स्वरूप है कहा है कई कौश जगत जगत तस्तुख एक जगत जंगम जगत माने जंगम और तस्तुषा माने स्थिर था वंगम सबके आत्मा है सूर्य ऐसा ये यजुर्वेद में बोला गया मंत्र है तो इससे सिद्ध हुआ कि सब का स्वरूप वही आदित्य से आदित्य मंडल से पुरुष को लेना पड़ेगा जगता है माने माने बोलते हैं। आ, ये कहा एक जगत माना जंगम तस्तुषा दोनों का स्वरूप है कौन सूर्य ऐसा है सूर्य माने मंडल नहीं होगा वो क्या लेना पड़ेगा सूर्य मंडल आत्मा ही है तो एक जगत स्तुष्ट मंत्र उपलक्षित सिद्धा तो ऋष्यते सर्वात्म से उपलक्षित सूर्य शब्द से मंडल कहा किन्तु तो मंडल से उपलक्षित होता है चेतन धात वहां मंडलस्थ पुरुष वही सर्वात्मा तो प्रति सिद्ध होता है जगत शब्द के द्वारा यह कहा आगे, आगे कहते आत्मा है या नहीं कैसे पता लगे कोई कहते है, नहीं है कोई कहते हैं समाज में बड़ा मतभेद है अभी भी है चल रहा है आप आस्तिक बा आपको यह संस्कार दिया गया इसलिए आत्मा आत्माहय करके चल रहे हैं दूसरों को समझाइए जरा नहीं मानी स्थिति है कि है। है नहीं कहते देखो इसके लिए लिंग मिलता है आत्मा है। यहाँ पर हेतु है अगर आत्मा न होता ये प्राण ऊपर नीचे कर नहीं सकता जड़ पदार्थों की क्रिया चेतन में आश्रित हुए बिना हो सकती है ये यहाँ उत्तर देने वाले है मंत्र उत्तर देने वाला है जड़ में जो क्रिया होती है वह चेतन में आश्रित हुए बिना तो चेतन आत्मा जरूर है ये सिद्ध करना है ये पास में बोलते हैं आत्मा न स्वरूपाधिकमें लिंगम उचले आत्मा के स्वरूप को जानने में लिंगम मानी ज्ञापक हेतु देते हैं जड़ में जो क्रिया हो रही है प्राणादि में क्रिया हो रही है तो ये क्रिया अगर चेतन आत्मा न होता तो जड़ में क्रिया नहीं हो सकती कहीं भी जड़ पदार्थ में क्रिया देखी जाते हैं चेतन में आश्रित होने पर देखी जाती है गाड़ी चलती है ड्राइवर बैठा होगा तभी गाड़ी चलेगी चेतन में आश्रित गाड़ी भी चल सकती है एक उत्तर देना चाहते हैं मंत्र है ऊर्व प्राणी अपारम प्रत्यग्यति मध्य बामन मसीनम देवा देवा अपानं उपासण उन्नयती अपनम प्रत्यग्य मध्य बामन आसीन विश्व देवा जो उन्नयती ऐसा है प्राण को ऊपर की तरफ धकेलता है नाभिक प्रदेश से जो ऊपर आ जाए उसका आवेश में वायु को अध्यात्म वायु को प्राण कहते हैं और जब बाहर से भीतर की तरफ जाए तो उस काल में अपान बोलते हैं वायु एक ही है किंतु पांच प्रकार की क्रिया भीतर हो जाती है इसलिए प्राण अपान ध्यान समान उदान नाम से पांच नाम से प्रसिद्धि है अध्यात्म वायु वायु तो एक है एक अधिभूत वायु है और एक अध्यात्म वायु है और एक अधिदाय वायु भी है अधिभूत वायु तो जो हवा चल रही है और अधिक वायु बाय इत्यादि जो प्रार्थना करते हैं वायु एक देवता भी है भूत भी है और यहाँ भी वायु है या अध्यात्म वायु है जो कि है तो ये की है पांच प्रकार के क्रिया करने से पांच नाम प्राप्त करता है जैसे कोई व्यक्ति पूजा करने लगे तो पूजक होता है और माने और काम करने लग जाए भंडार में काम करने लग जाए भंडारी, भंडारी लग जाते हैं पढ़ाने लग जाए तो शिक्षक बोलते हैं व्यक्ति वही होता है क्रिया से व्यक्ति का नाम भिन्न भिन्न हो जाता है क्रिया भेद से वैसे यहां भी भिन्न भिन्न काम करते हैं इसलिए पांच नाम प्राप्त करते हैं ये कहते हैं यहाँ उदोम प्राण उन्नय थी जो आत्मा देखो है आत्मा न होता तो प्राण को ऊपर क्यों धकेलता ये जड़ पर आपको धक्का दे रहा तभी तो ऊपर आया वो उर्दोम प्राण उन्नई जो आत्मा ऐसा आत्मा नहीं क्यों नहीं है प्राण के ऊपर की तरफ फेंकता है जो अपानम प्रत्यक अपान वायु को भीतर की तरफ खींच रहा है थी थी है यानी तो प्राण गया तो गया ऐसा नहीं, नहीं खींचता भी है वो भीतर खींचता है बैठ के काम कर रहा है ऐसा आत्मा है मध्य वाहमन आसिन बीच में इस शरीर के बीच में जो समजनीय है सबके द्वारा भजनीय है आत्मा अपने आत्मा के कोई भी नहीं चाहता हो नहीं सब चाहते हैं आत्मा को अपने स्वरूप को चाहते ही है कौन नहीं चाहता है तो सबके द्वारा भजनीय जो परमात्मा है आशीनम मध्य आशीनम बीच में बैठा हुआ परमात्मा है आत्मा तत्व ऐसा है विश्व देवा उपासक सभी देव विश्व माने सर्वदेव सर्वदेव मानी सारी इंद्रिया उसकी उपासना करती है बाहर से अपने अपने विषव ला करके देती है उपासना करती है जैसे बड़े के पास जाकर के फल फूल पेट चढ़ाना होता है वैसे इंद्रिया अपने अपने विषय बाहर से लाती है उसे आत्मा को दे रही है सर्वे विश्व देवा उपासव दे। दे माने इंद्रिया इंद्रिया अपने विषयों को लाकर के दे रही है उपासना करते हैं सब के सब क्यों नहीं वो आत्मा है क्योंकि जड़ वस्तु में जो क्रिया हो रही है चेतन में आश्चर्य हुए बिना हो नहीं सकती है तो चेतन आत्मा जरूर है इसलिए नास्तिकवाद के तरफ मन को नहीं देना ने लगाना एक हृदया ऊर्ध् हृदय देश के तरफ आना है ऊर्ध् माने हृदया कहाँ से ऊपर या आपेक्षिक शब्द ऊपर माने कहा से ऊपर आपेक्षिक शब्द है तो कहा हृदया हृदय से ऊपर प्राणम मान प्राणवृत्तिम वायु वायु है वो एक प्राणवृत्ति वाला वायु पांच प्रकार के वृत्ति से भिन्न भिन्न नाम प्राप्त होता है तो वायु है वो प्राण वृत्ति वाला वायु जो ऊपर की तरफ आए तो प्राण कहते उसको वायु उन्ना मतलब गमायती ऊपर की तरफ भेजता है जाता है भेजता है गच्छती गयती प्राण गच्छती आत्मा गमयती प्राण गमयी ऊपर की तरफ धक्का देता है और तथा उसी प्रकार अपानं अपाह प्रत्येक क्षिपति यह जो इति ऐसा तत्व तो है ऐसा यह बाकी ऐसा लगाना जो ऐसा है ऐसा है अपानं अपहानम माने अश्यति मान अधिपति माने नीचे के तरफ छिपक प्रेरणा भेक्ता है असु क्षेपण धातु है नीचे की तरफ धक्का देता है अपान को या, जो ऐसा काम करता है ये वाक्य पे शेष लगाना यह शब्द तो मंत्र में नहीं ये जोड़ना पड़ेगा जो ऐसा काम करने वाला तत्व तो है जो ऐसा है तम उसको सब देवता उपासना करते हैं तम, देवा तम बामनम तम बामनम आशीन मध्य आशीनम तम मध्य हृदय पुण्डिका काशे आशीनम हृदय कमल के आकाश में बैठा हुआ है कभी भी उपलब्धि होगी आत्मा की तो हृदय रूपी के भीतर बुत्ति है, बुद्धि में वृद्धि बनेगी इसलिए हृदय काश में आत्मा मिलना है उपलब्ध स्थान होने से कहा वहां रहता है कहा है तो क्या बना है तम आत्मा मध्ये हृदय पुण्य आशीनम वहां रहने वाला जो आत्मा है आस धातु है साहस प्रत्यय है ईद आशा से ईद हुआ है आशोपेश में बैठा हुआ जो आत्मा है बुद्ध अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशम बुद्धि में उसके अभिव्यक्त विज्ञान आत्मा का स्वरूप के अभिव्यक्त कहा ऐसा है प्रकाशम संभजने धातु से बामनम बनाया हुआ है भजनीय है सब के सब देखो अपने स्वरूप को सब चाहते है मान भूवं भूयासम इति आत्मा विक्षते जद शिकार होते हैं अय आत्मा पर आनंद परम प्रेमास पदम पदम देता क्या आत्मा परम आनंद स्वरूप तो है क्यों पर प्रेम का, का स्थान यही होता है दूसरे से प्रेम जो किया जाता है स्वार्थ से किया जाता है और अपने में जो प्रेम होता है निस्वार्थ होता है दूसरे से तो कोई काम आएगा इसलिए प्रेम होता है अप, अपने अपने लिए जो प्रेम होता है निस्वार्थ होता है अयम आत्मा परम प्रेमास पदम्यता परम प्रेत का प्रेम का आस्पद है स्थान है यार सबसे ज्यादा अपने में ही प्रेम होता है घर में आग लग जाए देखना परिवार ले जाना है धन भी ले जाना है ऐसी स्थिति हो तो पहले परिवार को लेना चाहेगा धन को छोड़ देना चाहेगा धन की अपेक्षा ज्यादा प्रेम परिवार में है और स्थिति और बिगड़ जाए एक ही व्यक्ति निकल सकता हो बाहर ऐसी स्थिति बन जाए तो पहले परिवार में निकालेगा अपना निकलेगा बार बोला आओ आओ बाहर आयमात्मा है है माने दें, मेरा बहुत प्रेमी है। पता लगता आपत्ति में पता लग जाता है नहीं सबसे प्रेम अपने में है दूसरे से तो हम स्वार्थ से प्रेम करते हैं पंचदशी तो का आय आयमात्मा पर आनंद परम पर प्रेमास्पदम देता है मान इति आपन पिक्षत क्यों परम प्रेम प्रेम का स्पद होता है आत्मा मैं कभी नह कोई भी नहीं चाहता मैं बना रहूं यही चाहता है हमेशा अपने बारे में मांग यही होती है भूयासम बनी रहू बना रहू ये स्थिति होती है कभी भी अपना अभाव नहीं करना चाह कोई भी नहीं चाहता परम, प्रेंट, प्रेंट है परम प्रेम का स्पद होता है आत्मा इसलिए ब्राह्मण संभजन सब भजन करते हैं सब चाहते हैं आत्मा को कौन नहीं चाहता इसलिए कहा बामनम मन संभनी का अर्थ सर्वे सर्व सर्वश विश्व शब्द पर्याचक है सर्वनाम में दो शब्द दिया है सर्व विश्व इत्यादि दिया है सर्व बोलो विश्व बोलो एक ही चीज है विश्व माने सर्वे ऐसा कर दिया विश्व देव उपास देवा मैंने क्या लेना चक्षुरादय प्राण चक्षुरादि उपासना करते, है। करते हैं सब उपासना करते चक्षरादि इंद्रिया क्या करते हैं प्राण चक्षराधय प्राण रूपादि विज्ञानम बलिम उपहारण दो विषय है रूपादि तो, का विज्ञान आत्मा को देते हैं रूपाधि का दर्शन करते हैं तो कि पहुंचाते हैं रूप है रस है ज्ञान रूपाधि विज्ञान रूप गंध स्पर्श ये जो विषय है शब्दादि का ज्ञान आत्मा को उपहार अंतर तो भेंट चढ़ाते हुए विषय पर राजा जैसे बनिया लोग राजा को कुछ देते हैं ना कर देते हैं तभी उनका व्यापार चलता है इसी प्रकार ये आत्मा बना रहे तो हमारा काम चलेगा इंद्रियां भी यही काम करते हैं जैसे बनिया लोग करते हैं नेताओं को देते हैं क्योंकि इनके होने पर हमारा काम चलेगा इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा इसलिए ऐसे ही यहां भी इंद्रिया आत्मा को उपहार ला देते हैं तत्त विषयों का ज्ञान देते हैं ला देते हैं क्यों दिया कृष्टान दिया विषय जैसे लोग व्यापारी लोग राजा को कुछ देते हैं जैसे कि अपना धंधा चले ये इंद्रियों को पता है ये आत्मा के बिना हमारी धंधा नहीं चलने वाली है इसलिए अपने धंधा चलाना सभी चाहते हैं इसलिए उनको विज्ञान देते हैं रूपा का विज्ञान लगा करके भेंट चढ़ाते हैं कहा उपास माने तादर्थ थे ना अनुप्रत व्यापार भवन उपासना यही है इंद्रियों को उसी आत्मा के लिए हमेशा व्यापार में युक्त रहते हैं काम सुनता ही रहेगा वो आत्मा के लिए है आत्म तृप्ति के लिए करते हैं सब यदर्थ यद प्रयुक्ता से सर्वे वायुकरण व्यापार है सो हमने सिद्ध है कहते हैं आत्मा नहीं है, ऐसी बात है ये सिद्ध हो जाता है युक्ति से सिद्ध हो जाता है यदर्था जिसके लिए इनका व्यापार होता है प्राणादि का व्यापार इंद्रिया का व्यापार जिसके लिए होगा यद जिस से जिससे प्रेरित होकर होता है दो बातें जिसके लिए और जिससे प्रेरित होकर इनका व्यापार हो रहा है यद अर्था जिसके जिसके लिए और यद प्रयोगता जिससे प्रेरित होकर सर्वे वायुकरण व्यापार प्राणों का व्यापार इंद्रियों का व्यापार जितने भी हो रहे हैं शो अन्य से दो व्यक्ति अन्य है जिसके लिए ये व्यापार कर रहे हैं और जिससे प्रेरित तो होकर के व्यापार कर रहे हैं वो उससे इनसे अन्य है ऐसे तो होता है जैसे सेना का व्यापार राजा के लिए होता है राजा से प्रेरित तो होकर के होता है तो सेना से राजा अतिरिक्त होता है वैसे यहां पर आत्महार क्यों नहीं है तो नास्तिकवाद नहीं चल सकता ठीक है ठीक है ये एम प्रेत भी चिकित्सा मनुष्य पहले शंका कर दी गई थी जो मृत शरीर को लेकर के शंका हो जाती है अस्तित्व के ना अस्तित्व चाहिए मरे हुए व्यक्ति को लेकर के मृत शरीर को लेकर शंका आती है नजगहता नहीं पूछा था कि कुछ लोग कहते हैं है यहां से चला गया तो शरीरांतर में चला गया बोलते है कोई कहते नहीं है यही समाप्त तो हो गया नास्तिकवाद बोलता है कुछ भी नहीं चार भूतों का एक विलक्षण संयोग हो गया तो चैतन्य देखने लगा इसमें और वो भूतों का विघटन जब वो संयोग का विघटन विभाग हो जाता है चैतन्य नष्ट हो जाता है ऐसा मानते नहीं कोई परलोक परलोकाम आत्मा आत्मा कुछ नहीं है नाश्ती बात ऐसा होता है तो लेकर के तारे शंका उठाई थी प्रश्न यही प्रश्न पर उसका ये चिकित्सा मनुष्य थी या पूर्वम पूर्व सा प्रश्न मूलत्वभाविता जो संशय प्रश्न के मूल रूप से खड़ी करती गई थी ये प्रश्न खड़ा कहिया था सांका भी निर्मूला वो निर्मूल है बोल रही थे क्योंकि क्योंकि इंद्रियों की जो प्रवृत्ति को देखते हुए भी आत्मा मानना ही पड़ेगा उसका मूल नहीं बोलता उस शंका क्या समाधान हो गया तरह से तुम इसी को दिखाने के लिए देह व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व से आदि यहां से अतिरिक्त हाँ आत्मा का अस्तित्व भी सिद्ध करना चाहते हैं ऊर्व प्राणी इत्यादि मंत्रों के द्वारा यह सिद्ध किया है क्योंकि ये इंद्रियों का व्यापार जिसके लिए हो रहा है और जिससे प्रयुक्त तो प्रेरित होकर के हो रहा है वो इंद्रियों आदि से पिन्न है सिद्ध हो आत्मा इत्यादि इत्यादा आत्मा का स्वरूप लिंगम लिंग में ज्ञापक हेतु अच्छा अनुमान देना चाह रहे हैं टीका में कम चाह रहे हैं सर्वे प्राणकर्म व्यापार चेतनाथ तत्ता भर्ती जड़चेषेष्टाव अनुमान दे रहे सर्वे प्राण करण व्यापार कहते ये जो जितने भी प्राण आदि करणों का जो व्यापार चल रहा है इंद्रियों का व्यापार प्राणों का व्यापार जो भी चल रहा है व्यापार जो हो रहा है इसको कितों को पक्ष बना देना चेतनार्था तत्प्रियोगिता भगवतवादी चेतन के लिए और चेतन से प्रेरित होकर के हो रहे व्यापार जो भी देखना सुनना चेतन के लिए हो रहा है और चेतन से प्रेरित होकर ही यह काम कर पा रहे है दो बात है समझना साध्य में चेतनार्थात तत्प्रयुक्ता चेतन प्रयुक्ताशन होना चाहिए किस क्या होना चाहिए ये जो सभी प्राण इंद्रियों का जो व्यापार है प्राणों का व्यापार इंद्रियों का व्यापार चेतन के लिए होना चाहिए चेतन से प्रेरित होकर ही होना चाहिए ये साध्य हो गया हेतु देते हैं जड़ चेष्टत्वात् जड़ चेष्टत्वाद अथवा जड़ चेष्टात्वात्थ दोनों हो सकता है क्योंकि त्वेच एक त्वेचा एक सूत्र विकल्प से पूर्व को हर्ष कर देता है त्व परे रहने पर जड़चेष्टाद बोल दिया कोष्ठक में कोष्टक सूत्र है व्याकरण सूत्र त्वेच त्व परे हो तो पूर्व में जो स्त्री प्रत्यांत हो रहा उसको हर्ष हो जाता है वैकल्पिक हर्ष होता है जड़चेष्टा जड़ में चेष्टा होने से कहा क्योंकि जड़ में जो चेष्टा हो रही है चेतन के लिए होती है गाड़ी जो चलती है उसके फल किसको मिलेगा मालिक को मिलेगा और चेतन से प्रेरित होकर ही होती है जैसे चला दे वैसी चलेगी वो ठीक इसी प्रकार जड़ की चेष्टा जो होती है चेतन के लिए होती है और चेतन से प्रेरित होकर ही होती है कि तो प्राणादि भी जड़ हैं सब इंद्रिया हमारी जड़ हैं उनमें चेष्टा हो रही है इसे चेतन जिस चेतन के लिए इनकी प्रवृत्ति हो रही वह आत्मा सीधी बात रथ चेष्टा अवधि दृष्टान दी जाए गाड़ी की चेष्टा है जड़ में चेष्टा है वो तो जड़ में चेष्टा चेतन के लिए होता है कोई भी हो और चेतन से प्रेरित होकर ही होता है ठीक इसी प्रकार ये इंद्रिया भी हमारी ऐसी है तो इतने से इतने मात्र से समझ सकते हैं आत्मा है आत्मा नहीं है नास्तिकवाद न सिद्ध हो सकता ये बता दिया आगे किन किमचकर के और भी आगे मंत्र है देखो एक जिस दिन आत्मा इसको छोड़ देगा ये शरीर को तो इसकी क्या स्थिति रहेगी यह कुछ रहेगा शायद नहीं रहेगा इसे अतिरिक्त आत्मा सीधी सीधी बात है जिसके छोड़ने पर यह बिल्कुल सड़ने सर, लग जाता है तुरंत ही सड़ने लग जाता है क्यों नहीं हो होगा तत्व यहाँ के एक मंत्र में दिखाना चाहते है क्यों नहीं है नास्तिकवाद नहीं आत्मा है ये दिखाना चाहते है परिशिष्यते थिना देहामशिष्यंसमन शरीर देहा किमशिष्य दे देहिना आत्मा आत्मा का का विशेषण है इस ध्वसु अवस्त्र फिसलने अर्थ निकल जाने पर अर्थ ये आएगा ये शरीर से फिसल जाने पर फिसल जाने वाला जो आत्मा है शरीर से फिसल जाएगा आत्मा ये दूसरे शरीर में चला जाएगा पुराना घर में कब तक रहेगा नया मकान चला जाएगा विश्रम समान शरीर कहा आत्मा शरीर में स्थित है शरीरे शरीर, शरीर में स्थित जो आत्मा है इसको शरीर से फिसल जाने पर निकल जाने पर देना देहा देही आत्मा इस दे का आत्मा कहा निकल जाने पर इसी का अर्थ करते हैं देहात्म से मानस्य जो शरीर से मुक्त तो हो जाएगा अलग हो जाएगा जब कि मात्र परिशिष्य ये शरीर में क्या रहेगा उसका काल में देख लो बाबा कुछ नहीं बचने वाला है तुरंत जाएगा समाप्त तो हो जाएगा कोई अस्तित्व तो नहीं कितने सालों से पड़ा हुआ था आगे दो दिन में सड़ करके खत्म हो जाएगा क्या बचेगा जिसके निकलने पर ये ऐसी स्थिति में पहुंचता है वो क्यों नहीं होगा बात मास्ती बात नहीं चलने वाला है ये बोला जाता है तुमने जिस आत्म तत्व को पूछा था वो यही तो है जिसके न रहने पर यह दुर्गंध युक्त तो हो जाता है सड़ कर के समाप्त तो हो जाता है शरीर जिसके होने से इतने साल तक अच्छा रहा और जिसके जाते ही दुर्गंधि शुरू हो जाती है इसमें वो क्यों नहीं है जरूर है तो आत्मा है इसी तक आशी देखिये अस्य शरीरस्थस्य आत्मा शरीर में स्थित जो आत्मा है अश्य आत्मा न इस आत्मा का शरीर में स्थित जो आत्मा है विश्रम समान से अब अवश्रम समान से कोई से काल अब अलग आगे बोल दिया फिसल जाने जाने वाला जो आत्मा है शरीर से फिसल जाएगा एक दिन आत्मा किसी के शरीर में स्थायी नहीं है थोड़ी दिन में निकल जाना है विश्रम समान से मैंने अवसरम समानस्य भ्रम स भ्रष्ट हो जाना अलग हो जाना ऐसा होने पर दे रो, देह देने देह बता दे, देह देहधारी आत्मा का जब यहाँ से निकल जाता यानी पर विश्रम संशा विश्रम संश का अर्थ करते हैं देहा विभुच मान से उसी का अर्थ है ये शरीर से मुक्त जब हो जाता है आत्मा पुराना घर को छोड़ देता है जब आत्मा तो स्थिति में कि मत परिस्थिति शरीर में देखो आत्रा इसमें देहे क्या किम परिस्थिति क्या शेष बचेगा कुछ नहीं बचता चढ़ गल करके खत्म हो जाता है परिशिष्य थे प्राणिकलापे न किंचन परिषित आत्मा के निकलने पर न प्राण रहेगा या न इंद्रिया रहेगी कोई भी न पाता ना जब जब तक है तब तक झगड़ा कर रहे हैं आपस आत्मा निकल जाए कोई किसी को कुछ नहीं चलने वाला कोई या शेष न बचेगा अत्र देह इस देह में कुछ नहीं बचता जैसे दृष्टान्त देते हैं पूर्व स्वामीनो विद्र बणे जैसे शहर का राजा के चले जाने पर शहरों के शहर निवासियों की जो स्थिति हो जाती है स्थिति इस है इसी प्रकार यहां भी होगा पूर्ववासिन विद्रबड़े पूर्वस्वामी नो विद्रे विद्रवण ध्रुवत धातु है विद्रवण गमरे विद्रभड़े गमने निकल जाने पर जो शहर का मालिक था निकल गया जाने पर पूर्ववासी नाम पूर्ववासियों की जो स्थिति हो जाती है कुछ भी नहीं अनाथ हो जाते हैं सब कुछ नहीं बचेगा नहीं उनका यह स्थिति हो जाती है ठीक है क्षण मात्रा कलापरूप सर्वम विधम भात बलम विध्वस्तमती है जिस आत्मा के निकल जाने पर हट जाने पर अपगम हटना शरीर से जब आत्मा हट जाता है जिस आत्मा के हट जाने पर क्षण मात्रा योगी क्षण में ये जो तो कार्यकाल समुदाय जो था जिसको बन करके चल रहा था बहुत कुछ हो करके चलता था ये जो कार्यकर्म का समूह अपने शनि इंद्रियों का पुंज जो बना हुआ है जिस आत्मा के निकल जाने पर क्षण मात्र में ही ज्यादा देरी नहीं एक क्षण क्या हो जाता है कलापम सर्वम तो हाथ बलम हा, बलम हतम सारा बल नष्ट हो जाता है कोई काम नहीं काम का नहीं रहेगा हाथ बलम विध्वस्तम नष्ट होना शुरू हो उसी काल में शय लग जाता है पूरा विध्वस्तम भवती विनष्टम बहुत नष्ट हो जाता है तत्काल स्थिति हो जाती है सो अन्य सिद्ध सो आत्मा जिसके निकलने पर इस स्थिति ऐसी हो जाती है सब आत्मा अन्य शरीर ही आत्मा नहीं है शरीर से अतिरिक्त आत्मा है ठीक है शरीरम चेतन शेषम तर्ग में भोगान रत्व अनुमान दे रहे टीका में शरीरम चेतन शेषम शरीर जो है चेतन का शेष है जैसे मकान मगान मालिक का होता है उसी प्रकार शरीर भी शरीर का मालिक का है शेष है स्वामी है आत्मा शरीर हम पक्ष चेतन शेष हम वो चेतन का शेष है क्यों तो कहा तत्मे भोग आता चेतन के तत्व चेतन चेतन बिगमे निकलने पर चेतन के निकलने पर भोग के योग्य नहीं रहेगा फिर भोग नहीं कर सकता ये शरीर कुछ कुछ भी काम का नहीं करता शरीरम ये पक्ष बना देना चेतन शेषम साध्य करना चेतन शेषक तो साध्य होगा चेतन का शेष है hmm. क्यों तो कहा तब तबाना तथ से लेना चेतन को चेतन को निकलने पर भोग के युग्य नहीं कुछ भी नहीं कर सकता ये ये स्थिति है जैसे राजा पुरव इत्य जैसे राजा के निकलने पर मकान कुछ नहीं कर पाता चढ़ने लग जाता है ठीक इसी प्रकार है ये बता दिया इसलिए विध्वस्तम कहा ये विध्वस्त हो जाता है शरीर नष्ट हो जाता है जैसे निकलने पर वह आत्मा क्यों नहीं है वो अन्य है शरीर से अन्य है शरीर आत्मा नहीं ये सिद्ध होता है इसलिए चार बार आदि के मत में कभी नहीं आना चाहिए ये कहा समय हो गया है नहीं रखना फिर बात ओम सहना भगवत तेजस प्रभां पदे तवस्तु महादेति शरणं वहे ओ